विचार लेते नीर उदासीन सेवा यह ना भी है गुण ही न विचार्य उदासीन की तरह स्थित रहने वाला जो व्यक्ति दोनों से विचलित नहीं गुरु से बिखरी नहीं होता है की समाज आएगा तरह तरह के ज्ञान अर्जन करने की समृद्धि होगी शक्ति होती है नहीं करते हैं मतलब गुरु की स्थिति में गुरु की स्थिति में जो बात ने बताया है की वो ज्ञान नहीं उदातीन की तरह उदातीन के समान कहा है ना के समान जो नीन उतनी है उदासीन के समान हो तथा ज्ञान उदासीन के समान रहकर ज्ञान मार्ग में उसके स्थिति जो व्यक्ति दोनों से विकलित नहीं होता गुनाह उदर्शन से गुणों ही प्रदर्शित हो रहे हैं गुणों की प्रवृत्तियाँ हो रही है गुणों की प्रवृत्तियाँ हो रही है ऐसा सुनिए थोड़ा बताया है ना कि कार्य करण कार्य करणता है दे इंद्री और विषय इन रूप में परिणत कौन है गुण प्रकृति से प्रकृति इन रूपों में परिणत है अर्थात क्या गुण रूपों में परिणत है तो इंद्रियों की विषय में प्रवृत्ति हो रही है इंद्रियों विषय में प्रवृत्ति हो रही है तो गुणों की हो रहा है और देखेंगे विषय इंद्रियों को आकर्षित कर रहे हैं विषय इंद्रियों का अपनी बोर्ड आकर्षण कर रहे हैं कौन आकर्षण कर रहे हैं विषय तो विषय भी क्या है आप है तो प्रवृत्ति भी क्यों हो रही है गुणों की ही परिवृत्ति हो रही है तो के ही परस्पर में प्रवृत्ति हो रही है आत्मा कुछ नहीं करता है है इस प्रकार के विवेक ज्ञान ऐसी इस प्रकार के गुणों के ही परस्पर में प्रवृत्ति हो रही है आत्मा कुछ नहीं करता है इस विवेक ज्ञान ऐसी या उचित सके जो स्थित बना रहता है जो स्थिति बना रहता है वहाँ बोला और ना तो आगे से पच्चीस मिनट रोक में आएगा की गुनाती का कि वो क्या कहा जाता गुनाती बताया गया है तो गुणाती का क्यों आचारा गुणा टी का आचरण क्या है तो यही बताएगा उठित रहना गुणों के विकलित न होना और गुणों की हो रही है किस प्रकार की विवेक ज्ञान होने से क्या है स्थित बनी होनी है और चलाईमान न होना अब देखेंगे उदासीन बल उदासी वो समझाते हैं यथा उदासीना सच के न बनते जैसे उदासीन व्यक्ति किसी का पक्ष नहीं करता उपाय क्या तो है ज्ञान तो होने, होने का उपाय क्या है तो गुणा ठीक होने के उपाय रूप मार्ग में स्थिति अर्थात ज्ञान में गुणाठीक होने के उपाय ज्ञान मार्ग में गुणाठीक होने के उपाय ज्ञान मार्ग में स्थिति स्थित है कौन स्थित होगा आत्मज्ञानी गुणा की होने के उपाय ज्ञान मार्ग में स्थित होगा यासी गुणों से विस्तृत नहीं होता है या आत्मज्ञानी जो सन्यासी विवेक दर्शन की स्थिति विवेक दर्शन की स्थिति विवेक दर्शन की स्थिति से विस्तृत नहीं होता है ऐसा लगाइए विवेक दर्शन में स्थिति होने के कारण गुणों से विचलित mm -hmm. नहीं होता है जो आत्मज्ञान की कन्यासी विवेक दर्शन में स्थिति होने के कारण या विवेक ज्ञान में स्थिति होने के कारण गुरो से विकलित कोई विस्तृत नहीं होता है आपने कहा ना किससे विस्तृत नहीं होता है गुणों से विचलित every... नहीं से विचलित नहीं किया जाता है एक अतर वाक्य है ना गुरो से विचलित नहीं किया जाता है विचलित नहीं होता ईद नहीं करना बल्कि गुरो से विचलित नहीं किया जाता ठीक है विचलित नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि विवेक ज्ञान में स्थिति नहीं होती विवेक ज्ञान में स्थिति होने के कारण जो आत्मज्ञानी सन्यासी गुणों से विचलित नहीं किया जाता है देखियो गुणों से विचलित नहीं किया जाता है गुरु में भी अच्छा लगता है जो आत्मज्ञानी सन्यासी गुणों से विचलित नहीं किया जाता है गुणों के द्वारा विचलित गुरु से विकसित नहीं किया जाता है क्यों विवेक दर्शन में स्थिति होने के कारण विवेक दर्शन में या विवेक ज्ञान में स्थिति होने के कारण तो विवेक ज्ञान में स्थिति होने के कारण गुरु से विकृत नहीं किया जाता है तो विवेक ज्ञान में क्या है उसको बता रहे हैं स्थिति करो इसी विषय को स्पष्ट करते हैं इसी विषय को जो विवेक दर्शन अवस्थाता है ना तो ये इसी विषय को स्पष्ट करते हैं विवेक दर्शन क्या हम बताते हैं गुणा हाँ है, से लेना है कार्य का और विशेष रूप में परिणाम को प्राप्त हुए गुण अन्य का अर्थ है एक दूसरे में प्रवी हो रहे हैं एक दूसरे में प्रदी हो रहे हैं वे इंद्रिय और विषय के रूप में परिणत हुए जो मैं परस्पर में प्रवित हो रही है, इनकी परस्पर में प्रवृत्ति हो रही है तो इतना और बोल रहे परस्पर में प्रवृत्ति हो रही है मैं प्रवृत्ति से रही क्रिया से रही है ना वादे में इस विवेक दर्शन इस विवेक या इस विवेक ज्ञान से या इस प्रकार विवेक ज्ञान में स्थिति होने से विवेक दर्शन अवस्था था ना इस प्रकार विवेक दर्शन में स्थिति होने से या और प्रति जो स्थित बना है वहाँ गुरु के द्वारा जो विचलित नहीं किया जाता है अर्थात वो विवेक ज्ञान होने से स्थिर बना रहता है, है दिख्यों दिख्यों नहीं किया जाता, अर्थात विवेक ज्ञान होने से स्थिर बना रहता है विवेक ज्ञान तो ऐसा कि जय इंद्री और दूसरे रूप में परिणत गुरु की प्रदृतियाँ हो रही है और वह आत्मस्वरूप की कोई विवृति नहीं है वो किया है सब कुछ है लगभग वे विवेक और तो पूर्व के स्थागति धातु से आत्मयपद होता है है ना? और प्रोगा छो भंग के वजह से पर होता है, तो प्रश्न पर प्रयोग तो तो किया है यह चतुर् हैं श्लोक का और कहा गुणाह वर्तन से कौन सा चतुर्देगा या चार पांच पंचम पंचम पड़ेगा ना तो ये चतुर्पाद में पंचम को तो होना चाहिए हृष्क और यदि औति होता तो गुरु हो जाता धंड के नियमानुसार चतुर्थाध में पंचम पर्ण को होना चाहिए लघु क्या होना चाहिए लघु होना चाहिए लुण। और लघु जो होना चाहिए और यदि औटे स्टे करते हैं तो क्या हो जाता गुरु तो से ना सब पर अपनी दा तो के सर्वत्री सभी पादों में पंचम वर्ण तो को तो क्या होना चाहिए लघु सभी पादों में पंचम वर्ण को लघुन होना चाहिए और लघु संध्या होती है अथवा यह यह अंतिष मतलब करता है अथवा चिंतन करता है फिर ऐसा अर्थ करना पड़ेगा गुणों के ही परस्पर में कुछ कुं हो रही है मैं कुछ नहीं करता हूँ इस प्रकार विचार करता है इस विचार करता है ऐसा भी हो जाएगा विचार करना हो जाएगा है ना ना ना, ना, इन्नते, ना इन्नते कर अर्थात तो वो मान नहीं होता अर्थात स्वरूपावस्था एवं अपने स्वरूप में ही अपने स्वरूप में, में ही और देख ली का वो आज मुझे है ना वहाँ क्या है वो आत्मयोग है या कैसा है न आज है कैसा संयोग करे जाइए हर सुधी गुरु संज्ञा होती है।, है तो और संयोगी तो लचारही है, है। वो भी है। तार तार भी वो तो अब देखेंगे कब दुख सुखा शुभ दुख में समाग रहने वाला सुख दुख में समाग रहने वाला स्वच्छ तो इसका मतलब अपने में स्थित है अपने में स्थित मतलब अपने आत्म रूप में स्थित रूप में शुभ दुख में समान रहने वाला अपने आत्म रूप में स्थित सम में लोस्ट का होता है की मिट्टी लोस्ट मतलब मिट्टी का वो समझते पिंड जैसा बन जाते ढेला कैसे नहीं होता ढीला कहते हैं मतलब मिट्टी असम पत्थर कांचन कुण मिट्टी पत्थर और कुर्ण को समान समझने वाला पत्थर को मार्ग में जाते हैं पत्थर पड़े हैं मिट्टी पड़े हैं तो उपेक्षा है मिल गया है ऐसा नहीं होना सुवर्ण तो को भी छोड़ते हैं जो भगवत भक्ति थे शायद सीपाजी नाम है वो जो पति थे वो क्या थे राजा थे राज छोड़ करके वो जो साधना करते थे करते नहीं नहीं तो उनकी पत्नी के साथ बैठी थी तो उनको में सोचा कि हम तो सब है, सब्स कर हो स्त्री और में स्त्री और अफरी में संभाव रखने वाला होता के आज व्यक्ति स्त्री को ग्रहण कर लेता है अफरी का त्याग कर लेता है तो यहाँ पर उसमें क्षमता ग्रहण करना है ना निन्दा और अपनी प्रशंसा में समान करने वाला ये देखा जाता है मिलना करने वाला व्यक्ति अपनी बुरा लगता है प्रशंसा करने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है देखा जाता है लेकिन ये बहुत उत्तम वहाँ क्या समर्थ को आना चाहिए चाहे वो निंदा करे चाहे करें समर्थ को अपने उसके लिए जाता है महापुरुषा कहते हैं खंड महापुरुष पहले की स्थिति ऐसी आनी चाहिए जो कल्याण कारक है जैसे अपनी प्रसन्नता है ना वैसे निंदा की लगे प्रसन्नता तो भी लगे सब सोचे हम समर्थ नहीं पहुंचाएंगे और प्रशंसा करने वाला व्यक्ति पास आपको जितनी ज्यादा प्रशंसा होगी सब आपका ना क्या है पूरा गण की बानाथ रंगनाथ और मतलब ना, कि अपना वर्णन हो गए की वो बुटा हाँ मतलब क्या है कि जब कोई प्रशंसा करे तो सोचे अभी तो मेरा सर्वश लेने वाले मैंने अभी तक जीवन में जितना सुखी गर्दी किया जितना शुभकर्म किया सब मेरा नाश हो जाएगा मैं क्या नामा करें लोग बढ़िया हो रहा है बिना बिना किए मेरे पापाओं का नाश है रहे इतने महासुम कर इतने दयालु हैं लोग करिए कितनी कृपा मेरे ऊपर कर रहे हैं मेरे पापा का नाश करने के लिए महासुम करें हमारे भाव बने ऐसा एक मजदूर भी ये होती है थोड़े तो बड़े महात्मा जो भगवत प्राप्त हुए हैं उनको भी नहीं तो भगवान के लिए नहीं है ये। और इस पर नहीं यदि जा पाए तो फिर क्या होगा कुछ भी नहीं होगा वकीलों की पढ़ाई और बेदाल की पढ़ाई बराबर होता है आचारहा तो सरस्वती और अपनी प्रसन्ता ध्यान देंगे ऊपर लिया था ना ऊपर के लोगों ने तो यहाँ पे ऐसा लगाएंगे जो सुख दुख में समान रहने वाला है आत्मस्वरूप अच्छा में ठीक है मिट्टी वाला है गुना टीका का उच्च वाला है और ना में गुणाटी रहने वाला है ठीक है ना तो ये जो है ना गुणाटी के आचरण है गुणा टीका की माचारा लगाएंगे समुख सु है दुख उसे दुख उसे है समय समान सुख दुख दुख में में रहने वाला ना हो और सुख में ना हो अचित निकास्तय का स्थिति आतोशरूप में स्त्री का ऐसा प्रसन्न जिसे संता को लेकर प्रसन्नता होती है प्रसन्न है हैं अर्थ निर्देश किया वास्तव में यहाँ समाज है धुंध गर्दरी समाज की प्रक्रिया में करना हो तो ऐसा लोकसंक आत्मा चारम का लोट सा लोट सा समान लो में सा ऐसा करेंगे चलो अब तुम कुंड देखेंगे यहाँ भी भस्त भगवान अर्ष बताते हैं प्रियम क्या पियम क्या प्रिया प्रिय धुंध हुआ ना और प्रिया प्रिय कु लगाएंगे कुछ कुंड प्रिय हाँ कुंड कर समान प्रिय है जिसको उसे क्या कहेंगे उसे देखते होगा तुम व्यक्ति यात्री और अपनी को समान समझने वाला नीला कामान मतलब ये विवेकी ये मतलब है तुम निंदा आत्मसंस्कृति निंदा से आत्मसंस्ती का निंदा और अपनी प्रशंसा निंदा और अग्नि प्रशंसा कहते हैं तुल्य निंदा संस्कृति और अपनी प्रसंस्थी के लिए, लिए, लिए। mm -hmm. गुणा चीज का प्रकरण है इसमें भ्रष्टाचार के इंसान लेना है दूसरा इंसान यानी नहीं हो सकता है दूसरे तो होना है जो सर्वे अति है वो एक हो सकता है वो एक सकता ठीक है देखिए हाला ने इन शब्दों का सुयोग नहीं किया का अपना मानपमान तुल्य मानअमान तुल्य मित्राय मित्राधिपक्ष सर्वरंभ भरी त्यागी मुना दिन का यह चंद्र कर लेना यह मान अपमान्या जो मान और अपमान भी कठिन है लेकिन ये नहीं होगा तो फिर आगे चौलीस नहीं होगी जड़ वो तो द्रत को क्या राजा ने पालतू धोने में लगा दिया ना लगे उसी ने ये नहीं कहा हम, हम ये काम नहीं करते हैं हम ज्ञानी महापुरुष है ऐसा हमें लग तो लग तो काम थे थे। तो में मत लगाइएगा लगा दिए मत लगेगा घर वाले मुझे बहुत काम कराते थे खाने पीने को बात बाकी देते भोजन जो घर में जो सिद्ध पदार्थ होता था खड़ता था वो भी देते थे उन्होंने तो कभी नहीं का खूब काम करवाते थे ऐसा जो है ना मान अपमान है अपमान में सम्मान पहन रहा था भगवान प्रसन्न की सहायता करते थे बल्कि दिले गए ना उनको उन्होंने मना नहीं किया उनको बदल सब ठीक है हाँ पर जोड़ करके में करके हट जा इतना सब में रहने, रहने तो भगवान करता है में नहीं तो नहीं रहा रहा तो नहीं के लिए भी किया कराया बैठाया तो को कुछ पर तो क्या है मान अपमानियों मान और अपमान में समान रहने वाला निकाल पक्षों को मित्र और अणी के पक्ष में समान रहने वाला है मतलब दोनों पक्षों में समान रहने वाला है तो मित्र और अनिकल से दूसरे की दृष्टि उसकी दृष्टि से ना कोई कोई अरे ये दूसरे दृष्टि ये उनके पास जाता है उनकी सेवा करता है।, ये नहीं जाता है तो ये दिख्टीदे। दिख्टीदे नहीं है पक्ष में समान रहने वाला सरवारी सभी कार्यो का परित्याग करने वाला भाष्यकार कहते हैं कि की जे धारण मात्र के लिए अनिवार्य जो स्नान आदि किया करने वाला सभी कार्यों का भ्याग करने वाला है या कार्य सबके साथ है ना जो मान और अपमान में फुल है सभी ही कार्यों का परिषद करने वाला है क्या गुणा सीता उचित चुके वह गुणा दीप कहा जाता है मान अपमान कर समान मान और अपमान में समान है अर्थात निर्दिकार रहता है मान और अपमान में तो रहता है मृतिकार रहता है नहीं जहाँ मान में ले जाऊँ घर आदमी जाना चाहेगा अपना समान कर समानता तो क्यों ये के में रहने वाला, ये तो ना ये ये तो अपने विचार से उदासीन रहते हैं यद्यपि कुछ लोग तो स्वाभिप्रायण उदासीना भवन अपने विचार से उदासीन रहते हैं मतलब मुख्य पक्ष नहीं करते हैं तथापि परायण फिर दूसरे के विचार से दूसरे के विचार से मित्र और अभी के पक्ष वाले जैसे होते हैं फिर भी दूसरे के विपराय से मित्र और अभी के पक्ष से सम्बन्ध रखने वाले जैसे होते हैं दूसरा दूसरे के अभिप्राय से मित्र और रणी के पक्ष से संबंध रखने वाले होते हैं या मित्र और रणी के पक्ष के पक्षी वाले जैसे होते हैं दूसरा तो समझता है ना ये उनके पास जाता है ये मित्र ये नहीं जाता है इसलिए जो ये कहा गया है खुल रहने वाला तो प्रहलाद अपने सुन लेता प्रहलाद उनका पिता उनका पिता तो क्या उनको सत्म बना माना अपने विपरायजी को बना इसलिए मित्र किया है सर्वरम्भ प्रत्यागी को देखेंगे बताते हैं दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले कर्म दृष्ट और अदृश्य फल देने वाले अच्छा आरम्भ आरम्भ घंटे आरंभा जो जिनका आरम्भ किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं आरम्भ आरंभ किए जाते हैं इसलिए आरंभ आरम्भ तय आरंभ कौन किए जाते हैं कर में इसलिए आरम्भ कार्य क्या होगा कर में कौन से कर में कर्म दृश्य फल देने वाले सभी कर में आरंभ है लेकिन दृश्य और अजृष्ट फल देने वाले सभी कर में आरंभ है अब देखेंगे सर्वान परिचित नीचे कर्मो का त्याग करने का स्वभाव जुटता है उनसे क्या कहेंगे सर्वारम्भ परीक्षा की यदि कहें सभी कर्मों का त्याग कर दिया लीक्षा भी कैसे करेगा उठेगा कहते कैसे तो कहते हैं बेधारण मात्र है। मात्र के निमित्त से किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त लगे ना धारण मतलब जीवन निर्वाह है ना उठना घटना बोले मीठा स्नान ऐसा बेधारण मात्र के निमित्त से किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त सभी कर्मो का परित्याग करने वाला या अर्थ ऐसा गुणा टीका हो सके वुणा ठीक कहा जाता है लगाइए इत्यादि से लेकर के बुरा सीता साउथ कहा था उदासीन वासीनों लोग यहाँ से लेकर तो पंखी लगाएंगे उदासीन व्यादि से लेकर बुरा सीटा साउथ के थे इसी एक यहाँ से अंत यहाँ से अंत यहाँ के गुण का गुणा यहाँ से अंत तक अब पंक्ति तो लगाएंगे गुणातीत दे, साधनम यावत तो साधनम इसका यहाँ के अंत तक कहा गया गुणातीतत्व साधनम यावत यत्न साधनम गुणातीत होने के साधन जितने यत्न तो से साधे हैं यावत कर जितने मतलब सभी तो तो या ऐसा कर लेना यावत यत्न साधनम गुणातीत कुछ साधन ऐसा कर लेना जितने यत्न से साध्य गुणातीत होने के साधन है क्या कहेंगे जितने साधन बढ़िया यत्न से साध्य जितने गुणातीत होने के साधन है गुणातीत होने के साधन कैसे है यत्न से साधन है गुणातीत होने का जो साधन है वो कितने साध्य है यत्न हो तो गुणातीत होने के साधन जितने यत्न से भाग्य है ज्ञान देंगे गुणातीत होने का साक्षात साधन तो ज्ञान है साक्षात साधन क्या है हाँ वो तो साक्षात साधन है लेकिन उसके पहले और भी सिद्धि है और क्या है सत्र में रहना है आ जाएगा पूरी देवी तो पता जाएगी साधनों में साक्षात जो तरह यहाँ के अंत तक भाग है गुणापीत होने के साधन यह कितने पूरा पीट होने के साधन है कागज का सज्ञे सभी मनुष्य सन्यासी न अनुठेयन मनुष्य सन्यासी के द्वारा अनुखी सन्यासी के द्वारा करने योग्य है क्या कहते हैं उसके द्वारा करने योग्य कुछ नहीं करने योग्य है ऐसा नहीं है सभी करने योग्य साक्षात सागर ज्ञान है और ज्ञान के जो जो आज तक की स्थिति है बहुत है और जिसमें गरीबी संपर्क है सब करने योग्य है उसमें आया था ना पहले कर ना से कागत्या अनुखे हम वे सभी तागत कर सन्यासी के द्वारा अनुठे हैं लगे पंखी तो इसलिए मोटा अनुसार होने पर कैसे होने पर इसकी होने पर पहले अनु स्थिर होने पर मतलब आचरण में आ जाने पर हुँ? पहले तो उनका अनुमत आचरण में आ जाने पर या स्थिर होने पर गुणाती है सन्यासी के स्व संवेदन लक्षण भगवती स्वसंवेदन यहाँ पर स्वाभाविकम याध्यम उसके स्वाभिक लक्षण हो जाते हैं गुणातीन सन्यासी के लक्षण होते हैं स्वाभाविक और मुंह खुद तो तो करना ही पड़ेगा से क्या है स्वाभाविक है अब जिसके जीवन में दिखाई भी निकलें हमारे लिए कुछ नहीं है तो मुझे नहीं होगा क्या बुरा चीज के स्वाभाविक है उसको करना नहीं है और मनुक्षु के लिए करना है अब ये ना हो फिर भी बोले कि हमें तुम दिक्कत भी नहीं है बुरा चीज के लिए जीवन में स्वाभाविक है सदाच्यार जीवन में स्वाभाविक होता है ये तो इसके नहीं कहा जा सकता हमारे लिए विधि नहीं है तो सकता है स्वाभाविक होने के कारण ही कहा जाता है उसके लिए स्वाभाविक है जब्ञानी के जीवन में नहीं है इसलिए विधान किया जाता है स्वाभाविक है तो विधान नहीं किया जाता है तो वो बुरा जी सन्यासी के स्वाभाविक आयत्न साधन लक्षण होते हैं स्व संवेदन का तो स्वाभाविक आयत्न साधन है ना और उसके लिए कैसे का से से और तीन प्रश्न है क्या तीन गुणों का कैसे अतिक्रमण करता है तीन गुणान कथम तीन गुणों का कैसे अतिक्रमण करता है इसी प्रश्न से ऐसी प्रतिवचन अधुना आ इस प्रश्न का उत्तर अब कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर अब कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म मां क्या ये है कैसे करता है ना तो बताते जो क्या भक्ति योग और जो योग के द्वारा आराधना करता है आप यहाँ पर आप विचार है ना जो विचार भक्ति योग का मतलब है कि तो जो विचरित तो होने वाला भक्ति योग किसी काल में भक्ति योग हो, हो तो किसी काल में भक्ति योग हो होता है कभी भक्ति जीवन में कभी भक्ति हो पाती कभी भक्ति नहीं हो पाती उसे क्या कहेंगे विचार भक्ति क्या कहेंगे मतलब जो कभी अपने से अलग हो जाए वो उस भक्ति को क्या कहने कहेंगे और अब विचार व्यक्ति कौन जो व्यक्ति कभी भी अपने से अलग ना वो गर्भ स्वामी कहते हैं अखंड अखंड शब्द का प्रयोग करते हैं अखंडित ऐसा अखंड भक्ति है जितनी भी भक्ति होती है कभी है ना, वो तेग दारा तेग दारा है है वो सही बीच में जो छूट तो हुआ उसका और जो अव्य विचार भक्ति योग किया और जो अभ्य विचारण भक्ति योग से बचे अविचार भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है मेरी आराधना करता है द्वारा मेरी आराधना करता है एक अनु गुणान समित वह इन गुणों का अतिक्रमण हैं। वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म कल्प ऐसी ब्रह्म रूप होने में समर्थ होता है वास्तवल कहते हैं मोक्ष पाने में समर्थ होता है, है ना? वह इन गुणों का अतिक्रमण करके मोक्ष पाने में समर्थ होता है तो गुणों का अतिक्रमण कौन कर सकता है जो अग्निचार भक्ति योग से भगवान की आराधना करता है वह गुणों का अतिक्रमण करके और ब्रह्म ब्रह्मरूप होने में समर्थ होता है अर्थात मोक्ष पाने में समर्थ होता है इसके तो आया था ना पहले ये एक दिन को और आया था कि गुणों गुण या परम व्यक्ति मत भागव सा मेरे कहीं तो था ऐसा तो करके होने की बात पहले नहीं नहीं क्या ये भी इसके है अच्छा यही था, ने था। में अच्छा, हाँ, में है? में है, इन का करके इन को है।, है अच्छा इन इन तीन का करके दुखों से को प्राप्त करता है है? तीन गुणों का अतिक्रमण करके अतिक्रमण ऐसे होता है लगाएंगे मामचा माम का ईश्वरम नारायणम स्वर्गो और से लेना है कि सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हृदय में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित या सभी प्राणियों का हृदय आप का सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मुझ् नारायण का या कर्मी हुआ जहाँ ज्ञान का प्रसंग आता है वहाँ केवल भक्त कार्य रखते हैं, यहाँ भक्ति योग है ना इसे कर्मी हुआ भी लगाया जो यति वर्मी जो सन्यासी अथवा कर्मयोगी ज्ञान योगी सन्यासी अथवा कर्मयोगी आप विचारण कर न करा के लिए विकरत जो कभी भी विकलित नहीं होता है या कभी भी खंडित नहीं होता है भक्ति योग्य है ना भक्ति योगेन में कैसे हैं भजन भक्ति भजन का क्या है भक्ति भजन से लेना है परम प्रेम रूपा भजन कैसा भजन परम प्रेम रूप लेना है भजन का से भक्ति का योग योग भक्ति ही योग है भक्ति ही क्या है योग है से भक्ति योगेन उस भक्ति योग के द्वारा सेवा करता है आराधना करता है सब नाम संक्षिप्त है एकांत लेना ये यथोक जो सत्व है इन गुणों का क्रमण करके ब्रह्म रूप होने में समर्थ होता है तुमने तो भुई तो ब्रम भूया भवनम भूया भू कर यहाँ पर भवन भुवन भू कर भवन तो ब्रह्म भूया ब्रम भवनाय मतलब ब्रह्म रूप होने में कलपत कर भवनाए कर ब्रह्म रूप होने में अर्थात मोक्षा मोक्ष पाने में समर्थ होता है ऐसा कहते हैं तो यह भक्ति योग के द्वारा ही यह सम्भव है भगवान ने बता दिया है ना तो इससे लगता है कि सन्यासी हो चाहे कर्म दोनों को अनिवार्य हाँ, है हाँ वो भी अनिवार्य है और यहाँ भक्ति योग आया नई कर्मी वो होता तो लेकर अपनी अच्छा कि कहिए भगवान को सबके लिए है ना भगवान भगवान श्री कृष्ण के भजन अपने ये देख लीजिए या कैसे संभव है कि पर सकते तो तो ऐसे संभव है ये है। किस कारण से है? ऐसा किस कारण है ऐसा इस पर कहा जाता है क्या ब्रह्मणा अहम अमृत अवगय से क्या ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृत अवयस्थ क्या शाश्वत क्या धर्म से सुखस्त एकांतिक से क्या लगाएंगे अहम लगायेंगे लगाइए अमृत अव्यस्त है है ना लगाइए अमृत क्या अव्यस्त क्या शास्त्रत्व से धर्म से की एकांतिक सुखस्त ब्रह्मणा प्रतिष्ठा अहम् ये कहते हैं कि ब्रह्मणा प्रतिष्ठा अहम् ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ ब्रह्म का आधार में हूँ शीर्थ दूरपियम ब्रह्म है ना तो ब्रह्म का आधार में हूँ ऐसा जी सृष्टि से कहा गया है श्री कृष्ण जो अपना आदम रूप है वो ब्रह्म ही है सिर्फी का आधार पर कहा गया है की ब्रह्म का प्रति प्रतिष्ठा में हूँ आधार में हूँ तो भाग्य के द्वारा समझिए यहाँ केवल आप लगाएंगे ब्रह्म का प्रतिष्ठा में का प्रतिष्ठा हूँ अमृत हो गया इसका अमृत का धर्मत्व सुखस््रमणा प्रतिष्ठा अमृत अव्यय शाश्वत तथा से भाष्यकार ने किया धर्म के द्वारा प्राप्त ऐकांतिक सुख रूप धर्म के द्वारा प्राप्त ऐकांतिक सुख रूप ब्रम्ह की प्रतिष्ठा नहीं लग जाएगा अमृत अव्यय शाश्वत तथा धर्म के द्वारा प्राप्त ऐकांतिक सुख रूप ब्रम्ह की प्रतिष्ठा नहीं हुई लगाये ब्रह्मणा प्रतिष्ठा जी कर प्रतिष्ठा अब प्रतिष्ठा को समझाते हैं प्रति प्रतिष्ठक जस्मिन इसमें प्रतिष्ठित हुआ जाए या इसमें स्थित हो जाए इसलिए क्या कहते हैं प्रतिष्ठा अच्छा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है इसमें प्रति है प्रति है ना तो इसमें इसकी हुआ जाए इसलिए इसे क्या कहते हैं प्रतिष्ठा तो तु कौन प्रतिष्ठा है तो कहते हैं अहम प्रत्येगात्मा जो मैं प्रत्येगात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ तो इसमें स्थित हुआ जाए तो हुआ जाता है आधार में तो प्रतिष्ठा का दिखाया हुआ आधार अच्छी स्थित हुआ प्रतिष्ठा का दिखाया आधार आत्मा ब्रह्म का आधार हूँ मैं प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का आधार हूँ आधार कैसे आधार में वास्तु के द्वारा समझेंगे ब्रह्मा कैसे ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ तो बताते हैं अमृत से अमृत घर में अविनाशिना अविनाशी ब्रम का आधार में हूँ शाश्वत का यहाँ पर नित्य नित्य से लेना है यहाँ पर अपक्षय क्या लेना है अपक्षय अपक्षयी करते हैं मतलब क्षीण होने के स्वभाव से रहे थे यह सब ब्रह्म के विशेषण कि से से धर्म से कार्य किया है भाष्यकार में ज्ञान योग धर्म प्राप्त धर्म से अर्थ किया धर्म प्राप्ति धर्म से क्या दिया है ज्ञान योग धर्म मतलब ज्ञान योग रूप धर्म के द्वारा प्राप्त धर्म से क्या लिया ज्ञान योग है ना धर्म का ज्ञान दे दिया ज्ञान योग रूप धर्म के द्वारा प्राप्त प्राप्त प्राप्त होने वाला ज्ञान योग रूप धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला क्या है सुखस्त है ना मतलब तो आनंद रूप आनंद रूप कैसा ऐकांक ये जो है ना सुखस्त का विशेषण है ऐकांक है अभ्य विचारी तो कभी कवि न होने वाला की ज्ञान योग रूप धर्म से एक प्राप्त होने वाले अभ्य विचारी आनंद रूप सुख अन... का अविचारी अभविचारी आनंद सुखस्त का ज्ञान रूपस्थ विचारी आनंद रूप ये ब्रह्मा के विशेषण है कि ज्ञान रूप धर्म से प्राप्त होने वाले आप विचारी आनंद रूप से ब्रम की प्रतिष्ठा में हूँ ज्ञान योग रूप धर्म से द्वारा क्या प्राप्त होगा आनंद रूप आनंद से प्राप्त होगा अपना ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ और देखेंगे दे आगे तो आगे बता रहे वास्तव प्रतिष्ठा शब्द का है इसको तो अभी अभी आ रहा है ऐसे ब्रह्म की प्रतिष्ठा का क्या मतलब है वो बताते हैं आनंद के अनुसार जो ये पंक्ति लगानी है ना अमृता आदि स्वभाव से परमात्मा ना प्रत्येक आत्मा प्रतिष्ठा तो यहाँ यशमा का अध्याय कैसे आनंद गिरी के अनुसार पंक्ति लगानी यशमात हम लोग क्यों की गीता के अनुसार युवा गिरी के अनुसार नहीं है क्योंकि अमृत स्वभाव वाले परमात्मा की प्रतिष्ठा प्रत्येक आत्मा से हम तो ये श्री कृष्ण ने कहा मैं हूँ तो मैं क्या लेना है प्रत्येक आत्मा लेना है अपना अंतर आत्मा लेना है क्योंकि अमृत भी सुबह वाले परमात्मा की प्रतिष्ठा आत्मा की परमात्मा की प्रतिष्ठा कौन है अभी राजी आनंद गिरी के अनुसार तस्मात जोड़कर पंक्ति लगानी है तस्मात करके इस कारण से सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्मा इस, इस कारण से इस कारण से परमात्मा गया है न इस कारण से प्रत्यग आत्मा सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्मा रूप से निश्चय किया जाता है सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्म रूप से निश्चय किया जाता है किसका प्रत्येक आत्मा का इसलिए समय ज्ञान के द्वारा प्रत्येक आत्मा का परमात्म रूप से निश्चय किया जाता है परमात्म रूप से किसका निश्चय किया जाता है हाँ और किसके द्वारा समय ज्ञान के द्वारा इसलिए समय ज्ञान के द्वारा प्रत्येक आत्मा का परमात्म रूप से निश्चय किया जाता है क्यों निश्चय किया जाता है क्योंकि प्रत्येक आत्मा क्या है उसका तो ज्ञान देंगे प्रत्येक पहले तो परमात्मा को समझ लिया ना और फिर परमात्मा रूप से किसका निश्चय करना है अपनी आत्मा का तो परमात्मा रूप से अपनी आत्मा का निश्चय करना है दोबारा पंक्ति लगाएंगे क्यूँकी अमृत आदि स्वभाव वाले स्वभाव स्वरूप क्यूँकी अमृत आदि स्वरूप वाले परमात्मा की प्रतिष्ठा प्रत्येक आत्मा है इस कारण संवेश ज्ञान के द्वारा प्रत्येक आत्मा का परमात्मा रूप ऐसी निश्चय किया जाता है सदेश ब्रह्म कल्प ऐसी इस प्रकार कहा गया ब्रह्म कल्पते इस प्रकार कहा गया कि ब्रह्म रूप होने में समर्थ होता है या मोक्ष पाने में समर्थ होता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि की मतलब भी से अपना करेगा, इस है रूप से ना परमात्मा रूप से क्या है अपना निश्चय करता है ब्रह्म उलाय कल्पते का क्या होगा इसके अनुसार परमात्मा रूप से अपना निश्चय करता है परमात्मा रूप से अपना निश्चय करता है ये वास्तव कहते हैं आत्मा आत्मा मतलब परमात्मा का है इसलिए क्या है परमात्मा आत्मा को द्वारा और देखेंगे परमात्मा की प्रतिष्ठा अंतरात्मा परमात्मा की परमात्मा की प्रतिष्ठा अंतरात्मा प्रतिष्ठा मतलब ये उस पर सेंटर वाली है ना तो पूरा वाला कोड ये रहा 2 8 3 ये 4 4 1 2